श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध पर्वाध गोकुल से वृंदावन जाना तथा वसासुर और बकासुर का उद्धार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी सबके सब, सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए वहाँ पहुँचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई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 नंदबाइबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने न लगे माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्त की कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं वे स्वयं न बद्ध है और न मुक्त है सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के तो से साधारण बालकों के समान नाचने लगते कभी कभी भोले भाले अनजान बालक की की तरह गाने लगते, वे वे उनके की उनके कठपुतली, सर्वथा अधीन हो गए, उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तौलने के बटखने बटखरे उठा लाते कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी फल लो फल यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अत्युत्तम फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े उनकी अंजली में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए इधर भगवान ने भी उनकी फल रखने रक, वाली टोकरी रत्नों से भर दी तदनंतर एक दिन यमुनार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना पर चले गए और खेल में ही राम रम गए तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा ओ कृष्ण ओ बलराम जल्दी आओ परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए तब रोहिणी जी ने वात्सल्य में यशोदा जी को भेजा श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे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 तुम भूख से दुबले हो रहे हो मेरे प्यारे बेटा राम तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ तो देखो भाई आज तुमने बहुत सवेरे कलयुग किया था अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं आओ जब हमें अब हमें आनंदित करो बालकों अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ बेटा देखो तो सही तुम्हारा एक एक अंग धूल से लचपत हो रहा है आओ जल्दी से स्नान कर लो आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला मींज मेज कैसे सुंदर सुंदर घने पहना दिए हैं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 देर न करें गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहाँ भेज दें उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा बहुत ठीक बहुत ठीक इस विषय में किसी का भी मतभेद न था सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठे की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की